महाभारत आदि पर्व एक सप्तति तमोध्याय है राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ वार्तालाप शकुंतला के द्वारा अपने जन्म का कारण बतलाना तथा उसी प्रसंग में विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का चिंतित होकर मेनका को मुनि का तपोभंग करने के लिए भेजना वे ततो वैशंपायूरे व्रतम वैश्व पायन जी कहते हैं राजन तदनंतर महाबाहू राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि नहीं दिखाई दिए सोपश्यम अनस्तमृतिम शून्यम दृष्टवा तथाश्रम हुआ चाहुच्च वनम सन्नाध महर्षि कर्ण को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए से पूछा जहां कौन है श्रुआ तम शब्द कन्या श्री को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के भीतर से निकली सात दृष्टिव राज दुष्यंतम आशित क्षण सुव्रता तम तो पूज्यम प्राप्तमरम रूपयन सपन्ना शीलाचारवती शुभा सातमायत पदोंक्षम व्यूढ़ोरस्क सुस सिंहस्कंधम सर्वलक्षण सर्वक्षण पूजि विस्प मधुराम वाचम सागतम ते क्षिप्रम उच प्रतिपूज्य चनमे जय उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप यौवन शील और सदाचार से संपन्न थी राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित थे उनकी छाती चौड़ी शरीर की गठन सुंदर कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थीं वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे श्याम नेत्रों वाली उस शुभ कन्या ने सम्मान्य राजा दुष्यंत को देखते ही मधुर मधुरवाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा देव आपका स्वागत है आसने पाद्य पाद्यनाघेण चयी प्रपक्षा नाम राजशलम च नराधिपम महाराज फिर आसन पाद्य और अर्घ अर्पण करके उनका समाधान करने के पश्चात उसने राजा से पूछा आपका शरीर निरोग है ना घर पर कुशल तो है यथावधर्चिवाथ पृष्ठ चानाम तरा उच रमयाम रमयम वह किम कार्य क्रियता उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली कहिए आपकी क्या सेवा की जाए आश्रम से कि तम कार्य चिकीर्सी कस्तमे तम ध्येय संप्राप्त हो महर्षेराश्रम शुभम आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं आपका परिचय क्या है आप कौन हैं और आज यहाँ महर्षि के इस शुभ आश्रम पर किस उद्देश्य से आए हैं तो राजा कन्या मधुरभाषि दृष्टा चवदे यथावत प्रतिपूजता उसके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुरभाषणी कन्या की ओर देख कर कहा दुष्यंतवाच राजस्म पुत्रोहम एलिल महात्म दुष्यंत इतमें नाम सत्यम पुष्कर लोचने आगत हम महाभागम ऋषि कंडवा क्वतो भगवान्द्रे तन्ममा चक्षो दुष्यंत बोले कमललोचने मैं राजा राजर्षि महात्मा इलिल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है मैं यह सत्य कहता हूँ भद्रे मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्ण की उपासना करने उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूँ शोभने बताओ तो भगवान कर्ण कहाँ गए हैं दुष्यंत के पिता के इलिल और इलिल दोनों ही नाम मिलते हैं गत पिता में भगवान फलान्या मुहूर्तम सम प्रतीक्ष स्व दस्ताशयमुपागतम सकुंतला बोली अभ्यागत मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं अतः दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिए लौटने पर उनसे मिलिएगा वै अपस्य अपश्यमस्तमृति तथा चोक्तया चा दृष्ट् च वरारोहाँ श्रीमती चारुहासिनी बिभ्राज वपुषा तपसा चमेन चूपय वन संपन्नाच महीपति वै सम्पाजी कहते हैं जन्म राजा दुष्यंत ने देखा महर्षि कर्ण आश्रम पर नहीं है और वह तापसी कन्या उन्हें वहाँ ठहरने के लिए कह रही है साथ ही उनकी दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि यह कन्या सर्वांग सुंदरी अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है इसका शरीर सौंदर्य की प्रभा से प्रकाशित हो रहा है तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम ने इसमें अपूर्व तेज भर दिया है यह अनुपम रूप और नई जवानी से उद्भाषित हो रही है यह सब सोचकर राजा ने पूछा कहा का तम कश्याोड़ी किमर्थम चागता वनम एवं रूप गुणोपेहता कुतम भले मनोहर कटिप्रदेश सुशोभित सुंदरी तुम कौन हो किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो सोभने तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ है दर्शनादे वही शुभे त्वया में पृतम मनह इच्छा भी तामहम तन्मांच भुसो भने सुभे तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है कल्याणी मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ शुण्नाघना सोरुव मतकाशिनीन्वे जाता पुरोश्मी विशेषत मृे ता मज्जुशी दुष्यो वरवर्णि न मे न्य क्षत्रिया मनोजा मनोजातु प्रवर्तते सपुत्रीसुचान्यासु नर्णा परासु वस्मात्णता तस कलभाषिणी तस्वस्थ क्षत्रिआ शिका वद नि मे भीर्प्राया मन प्रसृहते गति भजे भक्त हाथी के सूर के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी मेरी बात सुनो मैं राजर्षि पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता अन्य ऋषि पुत्रियों अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती मधुरभाषिनी तुम्हें यह अज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो बताओ तुम कौन हो भीरु ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन को कदापि सही नहीं है विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ तुम्हारी सेवा चाहता हूँ तुम मुझे स्वीकार करो विशाल लोचने मेरा राज्य भोगो मेरे प्रति अन्यथा विचार न करो मुझे पराया न समझो एवं मुक्ता तुषा कन्या तेन राज तमाश्रमे उचति वाक्यम इदम सुमधुराक्षर उस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हँसती हुई मिठास से भरे वचनों में उनसे इस प्रकार बोली कर्णवस्याहम भगवतो दुष्यंत दुहिता मता तपस्विनो धृतिमतो धर्मज्ञस्हात्म महाराज दुष्यंत मैं तपस्विनी धृत्यमान धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कन्नू की पुत्री मानी जाती हूँ अस्वतंत्रास्मृ राजपो में गुरु पिता तमेव प्राथ स्वाम कर राजेंद्र मैं परतंत्र हूँ कश्यप नंदन महर्षि कर्ण मेरे गुरु और पिता हैं उन्हें से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए दुष्यंत वाच उर्धरेता महाभागे भगवान लोक पूजता चले ध्ये वृत्ता धर्मोपिना चले संचित व्रत दुष्यंत बोले महाभागे विश्ववंद कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वे बड़े कठोर व्रत का पालन करते हैं साक्षात धर्मराज भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं परंतु महर्षि कण्व नहीं कथम तुम तुहिता सम्भूता संशयत्र तमे चेतु मिहार ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है मेरे इस संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो शकुंतलो वाच यथा यम्मा यम्मा यम माघमो यम यथा चेदम अभूतपुरा तृणुराजन यथा तत्व यथा स्मृदुहिता मुन सकुंतला ने कहा राजन ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई है मेरा यह जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ है और मैं जिस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ वह सब वृतांत ठीक ठीक बता रही हूँ सुनिए अन्यथा संतमात्मा अनम्यथा सत्सुभा सते स पापेनावृतो मूर्ख स्तैन आत्मा अपहार जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है किंतु जो सतपुरुषों के सामने उसका अन्य प्रकार से ही परिचय देता है अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है वह मूर्ख पाप से आवृत चोर एवं आत्मवंचक है ऋषि जाता शी तत्ता काश्यप तस्म प्रोवाच भगवान्था तत्णु पार्थिव पृथ्वीपते एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा कश्यप नंदन आप तो ऊर्धुरेता ब्रह्मचारी हैं फिर यह शकुंतला कहाँ से आई आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ यह मुझे सच सच बताइए उस समय भगवान कण्व ने उससे जो बात बताई वही कहते हूँ सुनिए कर्ण उच तप्यमान कलपुरा विश्वामित्रो महत सुभृतम तापया मा शक्रम सुर गणेश्वरम बोले पहले की बात है महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया तपसा दीप्तवियोजम स्थान दिता पुरस्त मेनका मृदम ब्रवी इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे अतः तो उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा गुण ही रफ्सरसा दिव्य मेनकेम विशेषे श्रेयो में कु कल्याणी यम वक्षा तत्ओ सावादित्य संकासो विश्वामित्रो महातपा तप्य महान तपो मम कंपय मनः मन मेनके अपसराओं के जो दिव्य गुण है वे तुम में सबसे अधिक है कल्याणी तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूँ सुनो वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो मेरे मन को कंपित कर रहे हैं मेन के तव भारोजम विश्वामित्र सुमध्य संसितात्मा सुधुर्ध उग्रे तपस्वर तेन सुंदरी मेनके उन्हें तपस्या से विचलित करने का यह महान भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ विश्वामित्र का अंतकरण शुद्ध है उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हैं साम नम चावे स्थानांत कम वे ग्वा प्रलोभय च तस् तपो विघ्न कुरे विघ्नम उत्तम अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट न कर सके तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो और इस प्रकार मेरे विघ्न के निवारण का उत्तम साधन प्रस्तुत करो ौवन माधुर्य चेठ तस, लोभयत्वा वरारोहे वरारोह तपस्वर्त वरारोहे अपने रूप जवानी मधुर स्वभाव हाव भाव मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनको लाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त कर देव मेनकोवाच महातेजा स भगवान तथा च कोपनच तथा हेण भगवानपि भगवान मेनका बोली देवराज भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी और महान तपस्वी हैं वे क्रोधी भी बहुत हैं उनके इस स्वभाव को आप भी जानते हैं तेजस तपस्य कोपस्मर तमप्योद्विज तेजस्विधेय अहम कथम जिन महात्मा के तेज तप और क्रोध से आप भी उद्विग्न हो उठते हैं उनसे मैं कैसे नहीं डरूंगी। महाभागम वशिष्ठ य पुत्रिष्टैभ्यो व्योजयत क्षत्रत य पूर्व अभवद्द्राह्मणो बला शौचाथम जो नदी चक्रे दुर्गमां बहु यातमा लोके कौशके विधुर्जना विश्वामित्र ऋषि वे ही हैं जिन्होंने महाभाग महर्षि ब्रह्म वशिष्ठ का उनके प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए जिन्होंने अपने शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई उस दुर्गम नदी का निर्माण किया जिसे लोक में सब मनुष्य अत्यंत पूर्णमय कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं पुरा काले दुर्गे महात्मनः दाराण मतंगो धर्मात्मा राजर्षि व्याधताम विश्वामित्र महर्षि वे हैं जिनकी पत्नी का पूर्व काल में संकट के समय साप व्याध बने हुए धर्मात्मा राजर्षि मतंग ने भरण पोषण किया था अतीत काले दुर्भिक्षे अभ्येत पुनराश्रम मुनि पारे नद्या वैनामचक्रे तदा प्रभु दुर्भिक्ष बीच जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम पारा रख दिया था मतंग मतंगम, मतंगम याज आश्चक्रे यत्र स्वयं तम च सोम भया जत पातम सुरेश्वर सुरेश्वर उन्होंने मतंग मुनि के लिए किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया जिसमें उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे चकाराण्यम चोक्रुद्धो नक्षत्र प्रतिश्रमण पूर्वाड़ी नक्षत्राणी चकार गुरु संकोह शरण दध उन्होंने ही कुपित होकर दूसरे लोक की सृष्टि की और नक्षत्र संपत्ति से रूट कर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों का निर्माण किया था ये वे ही महात्मा है जिन्होंने गुरु के हिसाब से हीनावस्था में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को भी शरण दी थी ब्रह्मर्षि साहम राज्य कथम मोक्षति कौशिक अवमत्य तदा देवय तद्विनाशित अन्नी च महातेज यज्ञांगा प्रभु निनाय चा स्वर्गम त्रिशंकु स उस समय यह सोच कर कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के साप को कैसे छुड़ा देंगे देवताओं ने उनकी अवहेलना करके त्रिशंकु के यज्ञ की वह सारी सामग्री नष्ट कर दी परंतु महातेजस्वी शक्तिशाली विश्वामित्र ने दूसरी यज्ञ सामग्रियों की सृष्टि कर ली तथा उन महातपस्वी ने त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुँचा ही दिया एकता कर्मा तस्विजय यथा सौ नहे तथा ज्ञापय मा विभो जिनके ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म हैं उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूँ प्रभो जिससे वे कुपित हो मुझे भस्म न कर दे ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए तेजसा निर्दहे लोकान् कंपये धरणि पदा संक्षिपे च महामेरु तुर्णमावर्त दिश वे अपने तेज से संपूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं पैर के आघात से पृथ्वी को कपा सकते हैं विशाल मेरु पर्वत को छोटा बना सकते हैं और संपूर्ण दिशाओं में तुरंत उलट फेर कर सकते हैं तादृश तपसा युक्त प्रदीप्तम इव पावक कथम अस्मद्विधा नारी जितेन्द्रियम अभि ऐसे प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी तपस्वी और जितेन्द्रिय महात्मा का मुझ जैसी नारी कैसे स्पर्श कर सकती है उतारसन्मुखम दीप्त सूर्यचंद्राक्षिताक कालजीव कथमम कथमअस्मदिधा स्पृसे सुरश्रेष्ठ अपने जिनका मुख है सूर्य और चंद्रमा जिनकी आँखों के तारे हैं और काल जिनकी जिह्वा है उन तेजस्वी महर्षि को मेरी जैसी स्त्री कैसे छू सकती है यमस् सोमस्हषयच साध्या विस्वे मालकल्या सर्वे एती पीयस्योदिजन्ते प्रभात् तस्मा कस्मा मृषि नोदिजेत यमराज चंद्रमा महर्षिगण साध्यगण विस्वेदेव और संपूर्ण बालखिल ऋषि ये भी जिनके प्रभाव से उद्विग्न रहते हैं उन विश्वामित्र मुनि से मेरी जैसी स्त्री कैसे नहीं डरेगी तय तो मुक्ता चम समीप रिसे न ग्छेयम अहम सुरेंद्र रक्षा तुम्हें चिंत देवराज यथा तदम रक्षिता हम चरेयम आपके इस प्रकार वहां जाने का आदेश देने पर मैं उन महर्षि के समीप कैसे नहीं जाऊंगी, किंतु देवराज पहले मेरी रक्षा का कोई उपाय सोचिए जिससे सुरक्षित रहकर मैं आपके कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूँ कामम तुम्हें मारुतस्तत्रोत भवे मन्मतस्त कार्य सहायभूतस्तु तव प्रसादान देव मैं वहां जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरा वस्त्र उड़ा दे और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हों काले वना चवायु शिप्रवाजा तस्भिश्रम कौशिक जब मैं ऋषि को लुभाने लगूँ उस समय वन से सुगंध भरी वायु चलती चलनी चाहिए तथास्तु कहकर इंद्र ने जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई ये श्री आदि आदिपर्वणि संभव पर्वि शकुंतलोपाख्या एक सप्ती तमोध्याज इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंत सकुन, शकुंतलोपाख्यान विषयक एक इकहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ